गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकरण गोपीजन सयूत बिंदव मनोहर वंशाकपत कृपा सिन्दु पतितान पाव्य वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुघयत गिरी यहां वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदे वही पिया वै केश कृष्णभक्तिपदी देवी सत्व नमो नमः नम नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती तोज संकेतनेथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने गुरभक्ति भक्ति भोक्तिमोदा खुजगोदूं सदाभग्न तेथास तेतास्पम शिव विरचन तम शरण्यम भीतातिहम पुनतपाल भवदीपूत वंदे महापुरुषते चरनाविंद जसुरेपि तराज्जक्ष्यम धर्मीष्टर्ज वचसा जगगात वंदे महापुरशते चरणारिंद यदपल्लवनखचंदम छटा विस्वर्जीत किम गुस्वर्शी पूर्णागर सुसागर सारूर्ति साराधि काम कदम कृपा करू श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंदत गाधर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुलबित भुजौ कन का बद संतनकर कमलाताक्ष षाम्बरो द्वज भरो जुगोधर मु वंदे जगत प्रिय करो बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बागी सजस्व लक्ष्मीर सजस्वी लक्ष्मीजस्वी ज्यास्त हृदय संबी तंगमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे जैक निशेषित कालमतावल जीवंती लोम बिलजा जगदन्ननाथ विष्णुमान यलाशेष गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि सिसलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा जी ने बताए अपराखित जगत की जो विष्णु तत्व भगवत सेवा कोई करना नहीं चाहता भगवत सेवा कोई नहीं करना चाहता सारे आदमी माया का चक्कर में फंसे हुए हैं माया का सेवा का लिए कोई आदेश का अपेक्षा नहीं रखता ऐसे ही सतप होकर माया के सेवा में सब मस्त होकर लगे हुए हैं लेकिन भगवत सेवा में किसी का रुचि नहीं है शिलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए इसी लिए ठाकुर जी भगवान को रुना कर कर अपना निजी जन को ये जगत में भेजते हैं अवतार लेते हैं कभी कभी कभी कभी भक्तों को भेज देते हैं और औथित धाम है नाम है बहुत सारे ग्रंथ है भागवत आथी पुराण चैतन्य चैतन्य चैतन्य भागवतम सारे हमारा सामने ठाकुर जी भेज दिए इसलिए भेज दिए हैं कि बद्ध जीव ये सब चीजों में अगर थोड़ा लगन लग जाए उसका बेरा पार हो जाए आर कैनो माया जाले परिते छो जीव मीनो नाही जानो बद्धो रवे तुम्हें चिरो तीनो ये सब कीर्तन कोई नहीं करता सब बंद कर दिया हरि कथा हरि चिंतन हरि कीर्तन बड़ा आनंद की चीज है माया में लगन जब लगे तब ये सब रुचि नहीं लगता ये सब चीजों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी की में बताए आर कैनो माया जले पूरी तेषो जीवो मीनो जीवो को जीवात्मक सारे मीन मतलब मछली के साथ तुलना किया गया किसलिए मछली जैसे पानी में ऐसे ऐसे घूमते हैं खरीदते बड़ा आनंद आनंद की लहर कभी इधर भागे कभी उधर भागे लेकिन उसको पकड़ने के लिए मछुआ क्या करते हैं उसका अंदर में टोप लगाते हैं अगर वो टोप को मछ मछली पकड़ ले बस पानी का बाहर उसको ले जाए। ये सब शास्त्र ग्रंथों भगवान के अवतार भगवान के नाम भगवान के धाम भगवान के परिकर वैशिष्ट्य जो कुछ भी है सारे ठाकुर जी इधर भेज दिए इसलिए इस, इस कारण भेज दिए कि इन सभी में जीवों का लगन लग जाए संतों का चरण में मन लग जाए उसका वाणी में तो अनायास उसके बेरा पर हो जाए तुलसीदास जी ने भी ऐसा बताया बिना सत्संग तरही न कोई यस को निशेषितीवंती लोम विलजा जगदन्न था विश्व महान यस कला पुरुषम गोविंदमादिपुरुषम तमहम आदि पुरुष गोविंद जी सर्व कारण सर्वकार वही गोविंद जी और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अलक्ष क्रिश्न, कृष्ण क्रिश्न, कृष्ण कृष्णात् चैतन्या जगति न परतत्त परम श्रीकृष्ण भगवान और श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों एक ही हैं पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान स्वयं रूप भगवान दोनों का, नौ, परतत्त परतत्त का एक ही स्थिति न कृष्णा चैतन्यात जगती परतत्व परमेह परतत्व का एक्सट्रीम पॉइंट भगवान श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य एक ही बात है भगवान श्री कृष्ण से जैसे बलदेव बलदाव जी फिर चतुर्भु उसका अंदर में बैकुंठ तो ऊपर का गोलो शेतोद्वीप में चतुर्भू इसका नित्यानंद बहु का आविर्भाव तृतीय है गुरु जी का पाठ में बैठ के ये सब चर्चा करने का इच्छा है ठाकुर जी का बाकी इच्छा फिर बैकुंठ में चतुर्भुह है फिर उनमें से कैसे महाविष्णु अवतार कारण वसाई गर्भ साई खेरद साई विष्णु सृष्टि लीला में इतना सुंदर सहयोग है बलदाव जी महाराज का ये पूछो मत यहां तक कि नित्य धाम में भगवान श्री कृष्ण का जो सेवा है भगवान का जो धाम है सारे बल्लाव का ही सेवा भगवान का जो धाम है तद अनंतांशु संभव हो धाम जो है ये भी बल्लाव ही धाम रूप में परिणत होके भगवान का लीला को धारण करते याद करके देखो जब चैतन्य महापभुष श्रीनिवास आचार्य का घर में जब खटिया में उठ के बैठ गए सालोंग्राम निशिंग दूप के लेकर तो खाटिया ऐसा ऐसा करने लगे खाटिया तोड़ जाए तुरंत नितानंद बबू आकर खाटिया को ऐसे स्पर्श किए देखा है जब खाटिया को स्पर्श किए नितान बहू का अधिष्ठान हुआ खाटिया कोई किसी का हिम्मत नहीं कुछ बिगाड़े ये जो मंदिर है इसमें भी नितानंद बबू का अधिष्ठान है भगवान का जो आया वो जो अपना जो जो कुछ भी है सिंहासन से लेकर खरम उपवीत जो कि भी है अनंत देव का प्रतिष्ठान छत्रो छत्रो पादुका जितना सारे हैं सब बलदाव जी महाराज जी मन के बैठे है बलदाव छोड़कर हम लोग सोच भी नहीं सकता बलदाव छोड़कर कुछ नहीं है। सब बलदाव उपवेद से लेकर जो कुछ भी है सब बलदाव जी महाराज उपाधान मतलब बालिश वो भी बलदाव जी महाराज जिसमें तकिया पे आराम करते है भगवान सब बलदाव जी महाराज शास्त्रों का विचार दिया गया जो भगवान से कृष्ण से ही धीरे धीरे नीचे आकर चतुर्वोहों से आगे चलकर जो हमारा महाविष्णु का होता महाविष्णु ये महाविष्णु जो है आपका कारण साई गर्भद और खेरद महाविष्णु इनके एक एक रोमकूब में अनंत ब्रह्मांड है एक एक रोमकुम का अंदर अनंत ब्रह्मांडो फिर अनंत ब्रह्माण्डो का अंदर प्रविष्ट होते हैं गर्भोधाई विष्णु वो गौरभद सागर में फिर उसके बाद अनंत जीवों का जो आधार है वो है खेरो विष्णु खिरोधको विष्णु कौन है बल जो खिरोधको अनिरुद्ध विष्णु हर जीवो का अंदर में परमात्मा का रूप में विराजमान है हर जीवात्मा का अंदर जितना जीवा जितना जीवात्मा है सब जीवों का अंदर खिरदको विष्णु अनिरुद्ध खेरो अनिरुद्ध विष्णु परमात्मा रूप में विराजमान लेकिन सब है मैं मूल में भगवान श्री कृष्ण आज जिस भगवान का अवतार का जो आविर्भाव माना गया आज जो है इसका बारे में चैतन्य चरिता मित्र में, तो में सुंदर बताया महाविष्णु जगत कर्ता मया जीयती अदा तसा अवतार एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वरा अद्वैत आचार्य जो कौन है महाविष्णुर्जगत्कर्ता जितना जगत सब जैस निशेषित कालमता बलम निष्काश्य स्वात अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश हुआ इसका बारे में बताया महाविष्णुर्जगत्कर्ता मिया ज सृजति अद एव अयम अद्वैत आचार्य ईश्वर अद्वैतम हरिण अद्वैत आचार्य भक्ति भक्तिशंसना भक्तावतार में शम तमाद मां चरण आश्रय अद्वित चरण का चरण आश्रय करे अगर आप कोई कोरोना का विचार करे कि चैतन्य महापू का कोरोना ज्यादा है कि नित्यानंद बहु का कोरोना ज्यादा है तो विचार में देखा जाएगा नित्यानंद बहु का कोरोना स्वाभाविक ज्यादा है और फिर विचार लगाया जाए कि नित्यानंद बाबू का करुणा ज्यादा है कि अद्वैत गोसाई का करुणा ज्यादा है तो उसमें अद्वैत गोसाई का नाम पहले आएगा अद्वैत गोसाई नहीं होने से गौर अवतार संभव नहीं था इसलिए अद्वैत गोसाई का नाम पर गया गौराना गोसाई शांतिपूर्णाथ सीतापति गौरा गोसाई गौरांग महाप्रभु का अवतार का पीछे अद्वित गुसाई जी का कोरोना ही कारण है नित्यानंद प्रभु तो बाद में प्रकटित हो बाद में प्रकाश किया आत्म तो प्रकाश अद्वित तो प्रभु अद्वित तो तो गोसाई जी जब शांतिपुर में बैठकर शांतिपुर में भी घर था और मायापुर में दोनों जगह उनका घर शांतिपुर में आदिवासी मसिंदा और मायापुर में भी है दोनों जगह श्रीवासाचार्यो भी मायापुर में भी है और फिर नई नईहाटी नई हाटी गंगा का किनारे श्रीनिवास आचार्य भी दोनों जगह है सब गौर अवतार में गौर गौ। गौ। लीला पुष्टि के कारण सब आके इधर जितना सारे हजारों हजार गोरंग महापो का परिकर वैशिष्ट सब आके गोरंग महापो का लीला का पुष्टि के कारण सहयोग के कारण आके बैठ गया कहा 9 तारीख को कुछ विशेष चर्चा होगा उसी दिन हम बताएंगे कुछ कुछ चर्चा है विशेष आज समय नहीं है कथा के लिए हम लोगों का पास समय नहीं बचता। सबसे दुख की बात है कथा के लिए हमारा पास समय नहीं है बहुत कम समय लेकिन अद्वैत गोसाई जी के बारे में चैतन्य भागवत में बताया गया जब अद्वैत गोसाई दिन रात बैठ के गीता भागवत का भक्ति पर व्याख्या भक्ति पर व्याख्या को करते थे दिन रात यहाँ तक तो कि चौतन गौरांग महाप्रभु का बड़ा भाई विश्वरूपी उसी सभा में जाकर बैठते थे दिल को शांति करने के चारों ओर ऐसा वातावरण था जिसमें देखो तो बहुत दुख होता है भक्तिहीन चैतन्य भागवत में है सारे जगह भक्तिहीन चारों ओर कहा जाओगे कोई जगह नहीं उस समय सब भक्त लोग जाकर अद्वैत गोसाई जी का सभा में बैठकर गीता भागवत जी का भक्ति पर व्याख्या को शोवन करते थे और आनंद में उछल पड़ते थे कभी कीर्तन करो कभी जब भी हो उसका अंदर बाकी सब पखंड चारों इसी अवस्था हुआ था अद्वित गोसाई जी शांतिपुर में गंगा का किनारे अद्वित गोसाई जी का भजन का स्थल है एक आ गोरंग गौरंग महाप्रभु जाकर मिले थे अद्वैत गोसाई जी का साथ जिस गंगा में जहाँ जाकर उठे अद्वैत गोसाई जी पिटाया था प्रेम के मारे बहुत प्रेम के द्वारा उसी जगह अद्वैतों गोसाई के साथ गौरंग माँ मिलन का जगह भी है वो अलग सा गंगा का किनारे और वो गंगा धीरे धीरे पीछे चलते गए आदि गंगा बहुत अब नल्हा जैसा रह गया सारे जो धाम है गोवर्धन जी धाम गंगा जमुना सारे अपने को धीरे धीरे छुपा ले रहे धाम का महिमा भी साधारण भजन करने वाले का सामने आत्मप्रकाश नहीं करेंगे जो धुरंधर भक्त भक्ति मार्ग में धुरंधर अवस्था में है इनके सामने जमुना जी का कोई भी हालत हो वो जमुना जमुना ही दिखाई पड़ेगा वृंदावन को वृंदावन ही दिखाई पड़ेगा लेकिन आम आदमी वृंदावन में आएगा उसके लिए अभी का जो स्थिति है उसका हालत खराब हो जाएगा कि को समझेगा नहीं धाम धामेर स्वरूप स्फुरी व नयन हो राधारोदासी धाम का स्वरूप प्रकाशित नहीं होंगे मुश्किल है जब नाम की कृपा होगा गौरव बोज वने वेदना मानी वो हो राधारोदासी ये सब भाव जब आए तब देखें गौरंग महाप्रु का धाम और ब्रजधाम दोनों एक ही है दोनों में भेद नहीं भेद बुद्धि नहीं आएगा एक अवस्था लेकिन ये होना मुश्किल है अद्वैत गोसाई जब उधर गंगा का किनारे ये जगतवासी का जगतवासी का ऐसा बुरा हालत देखकर अद्वैत गोसाई ने रोया था अद्वित गोसाई जी रोया था और तब शांतिपुर गंगा का किनारे बैठकर सालग्राम जी को तुलसी गंगा अर्पण करके हंकार करके चिल्लाते थे ताकि कृष्ण अवतार हो जाए अद्वित गोसाई जी ने गौतमियों तंत्रों में एक श्लोक सामने आया बोला है बड़ा भारी काम का श्लोक है तुलसीदल मात्रे नुकेण विके स्वात्म भक्तिव्य भक्त व स्वला वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक यू मस्ट रिमेम्बर इट तुलसी दल अद्वैत गोसाई जी ने देखा दे तुलसीदल और गंगाजल का ऊपर कोई संपत्ति नहीं है जो भगवान की चरण में अर्पण करने से भगवान एकदम खुश हो जाते इससे बढ़कर खुशी नहीं होती, इतना आनंद होता है किसी ने भगवान का चरण में तुलसी दल चंदन तुलसी दल और गंगाजल का अर्पण करे भगवान खुश हो जाते औद्योग देखे हैं तुलसी दल गंगा दल का समान और भक्ति का समान तो संपत्ति है नहीं तो इसको निछावर कर दिया भगवान का चल। चलो दिन भर अर्चन करते रोते थे हूंकार करके तब ठाकुर जी का गोलोकधाम में जो आसन है वो हिल गया आसन हिल गया आसन हिल गया, आसन हिल गया। और भगवान श्री कृष्ण गौर रूप पकड़कर अवतीर्ण हुए तो स्वयं अवतारी अवतारण नहीं अवतारी स्वयं अवतारी अवतीर्ण हुए अद्वैत गोसाई जी को पता है शांतिपुर से हरिराज ठाकुर और अद्वैत गोसाई नित्य कर रहे कपड़ा उड़ा कर एकदम ऐसे और हरिदास ठाकुर बोले तुम्हारा ही नृत्य का पीछे आनंद का पीछे तो कुछ तो कारण होगा हमको मालूम हो रहा है बाद में पता चलेगा आप तो नृत्य कर लो अद्वैत गोसाई का पता चल गया कि गौरंग प्रभु हमारा ऊपर कृपा करके जगतवासी को कृपा करने के लिए आए अद्वैत गोसाई इतना कोरोना की वर्षा दिए हैं जगतवासी के लिए जगतवासी अनंत तो काल में भी इसका ऋण एक बुथ चुका नहीं सकेगा अद्वैत तो गुस्ना अगर विचार करने बैठे ऑन्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड मोर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट वी गौरिया ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस बोथ नॉट वंस ए हिस्टोरिकल मैटर गौरव वैष्णव कैतिहासिक विषय शुद्ध आलोचना करें गौर वैष्णव जा रहा विशेषकर सारस्वत गौरिया सम्प्रदाय जरा तरा जखी को भगवान अवतार वो वैष्णवर वैष्णवर को चरित्र को आचरण को आदर्श बोलते बसे तरा सब समय इतिहास विषयट शुद्ध आलोचना करे ना इसके अंदर में जो तत्व छुपा हुआ है सबसे बड़ा चीज है इससे बढ़कर कुछ नहीं ये चर्चा होना चाहिए अद्वैत गोसाई जी का ऊपर कीपा करके भगवान जी जगतवासी को कीपा किए की, अवतरण हुए अद्वैत गोसाई जी उधर से सीता ठाकुरानी को पालकी करके पालकी प्लैंकवीन पालकी करके सारे जितना सारे जेवर है सोने का तारवाला से लेकर बाला नूपुर सारे एकदम भेज दिया उपहार उपहार जानते हो उपहार सीता ठाकुरानी आए शांतिपूर्ण में पहले आने का बाद सारे उपहार दिया अब बालक को देखें तो बोले जैसे कृष्ण हैं वही तो है सिर्फ वर्ण महत्व देखी विपरीत सिर्फ ये काला था वो धोला है धोला मतलब कांचन वर्ण धोला मतलब साधा नहीं साधा बोलो तो शंकर जी का रंग बलदाब जी का शरीर का ऐसा आ कांचन वर्ण है वर्ण मत्व देखी विपरीत ऐसा अवतीर्ण है अद्वित गोसाई जी के बारे में थोड़ा बहुत हम पीछे चले जाए ये तो है ही है तत्व तो तो का चर्चा होगा समय जहां तक तो ठाकुर जी की कृपा करे वो कोशिश करे कथा में एक पल भी हमारा व्यर्थ नहीं जाता ठाकुर जी का कृपा कथा स्टप्ट नहीं होता फिर भी समय अल्प है अद्वित गोसाई जी बाहरी दृष्टि में देखो अद्वैत गोसाई जी श्रीनिवास आचार्यो गधर पंडित सारे पुंडरिक विधानिधि जगन्नाथ मिश्रो अद्वैत गोसाई सब कहा आविर्भाव हुआ लेट सिलेट सारे सिलेट सिलेट में सब उसका घर है और द्वित गोसाई जी का आविर्भाव का बारे में बोला गया जे उधर से माता जी नाभादेवी और पिता कुबेर लाउर बोल के एक है सिलेट श्रीहट्टो जिसको बोला जाता है शुद्ध भाषा में श्रीहट्टो सिलेट में जो है राजा का पुजारी थी भारे पंडीत, पंडीत। बहुत भारे पंडित राज पंडित राजा स्वाभाविक बहुत प्यार करते थे लाऊर बोल के जगह है एक दफे कुबेर जी नाभा देवी कुबेर जी को अच्छा नहीं लगा सपने में कुछ आया फिर शांतिपुर में इधर आने का प्रयत्न किए आए भी हैं फिर राजा ने बुला के बाद में ले गया गर्भों का संचार इधर हुआ था शांतिपुर में अद्वैत गुसाई का फिर बचपन से पालन पोषण जो कुछ भी है उधर ही हुआ क्योंकि चले गए इधर राजा ने बुला लिया अच्छा नहीं लगा अब आ जाओ अद्वैत प्रकाश बोल के एक किताब निकालता है लेकिन हमारा सरस्वती गौरी वैष्णव इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रखते बहुत सारे सहजिया मतवाद उस किताब का अंदर है एक आश्चर्य संवाद हम बोलना चाहे ठाकुर जी यानी यह सच्चा है कि झूठा है लेकिन ये तत्व सिद्धांत तो का विचार में हम बैठे तो ये झूठा नहीं लगता हो ही भी सकता सच्चा क्योंकि सिद्धांत तो भूल नहीं लाहौर में वो जो राजा है जिसका राजपंड थे कुबेर जी उस जगह देवी का मूर्ति था देवी देवी जी जागृत देवी जी एकदम उसका पूजा हुआ करता था एक दिन कमलाक्ष उसका नाम था बचपन का नाम कमलाक्ष अद्वैत तो गोसाई का बचपन का नाम कमलाक्ष एक दफे पिता को बुलाने गए और देवी जी का अर्चन का दिन था और राजा भी सामने थे देखे वो देवी को देखा दंडवत फंडवत कुछ नहीं किया और राजा ने फटकार हे देवी का सामने से गुजरा दंडवत नहीं किया राजा का गुस्सा देवी पूजन वाले हैं शक्ति आराधन करते हैं तो उसको बोले देवी का दंडवध करो वो बोले देवी को दंडवत तो हम नहीं कर सकता क्यों क्या बात है तुम कौन हो बोले देवी को दंडवत करे तो देवी सहन नहीं कर सकता हाँ बड़ा आया कहा से देवी सहन नहीं कर सकता ठीक ही बोला देवी सहन नहीं कर सकता है दंडवत करो जो जोर जबरस्ती किया तो अद्वैत तो साई जी ने दंडवत किया दंडवत करने का साथ साथ देवी का मूर्ति फाट भूम चौचिल हो गया क्योंकि ये औद्योगिक तो वसाय कौन है छासीब है और देवी क्यों है देवी का छाया देवी का अर्चन करे राजन वो भी जोगमाया का नहीं जोगमाया का भी अर्चन नहीं करते जोगमाया का छाया जो परछाया परछाई इधर इस जगत में दुर्गा जिसको बुलाया जाता है सृष्टि श्रृति पलय साधनो शक्ति रेखा छाए वजस्व विवर्त है ये जो श्लोक है सृष्टि श्रुति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्व भवन विभर्ति दुर्ग। हाँ, दुर्गा हुर्गा ये जो श्लोक है ये छाया असली जो शक्ति है जो गाया अंतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंशियल, इसका साथ जगत इस जगत का कोई आदमी का साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता संभव नहीं अभी प्रश्न होता है हमारा भक्त जी प्रश्न किया था काल हम बोले आज चर्चा होगा अद्वित गोसाई जी को सदाशिव बोला जाता है फिर आप जो श्लोक शुरू किया प्रवचन तब आप बताए थे अद्वित गुजार महाविष्णु का अवतार इसमें हम धंधा में रह गया चक्कर में रह गया कैसा क्या बात है सिद्धांत तो ये है धीरे धीरे देवी महेश धाम तेसु ते प्रभाव निचया विहिताश्चर् जैन ये जो देवी धाम है जिसमें हम लोग विचरण करते हैं ये बेदु धाम देवी धाम है देवी धाम चौदो भूम का वर्णन हम नहीं कर रहे हैं अभी देवी धाम है ये देवी धाम है देवी का धाम है और देवी का धाम का ऊपर जाओ धीरे धीरे उसमें महेश धाम होगा फिर ऊपर ऐसे तो ए ए जो भूलोक है भूलोक का ऊपर सात लोग भूर भूव स्व महोजनो तपो सत्यो और नीचे का लोग तो छोड़ी ही दो है तो है सात लोग है ऊर्धो लोग जो है उसमें ब्रह्मा का जो धाम है वहां भी पहुंच जाओ वहां भी आपका कोई सियोरिटी नहीं है अब्रम्ह भुवना लोका पुनरावर्तिन hey अर्जुन हे अर्जुन ब्रह्मा से लेकर चेटी तक जहां भी जाओ अतौल बीतौल तौला तौल, तौल पाताल जहां भी जाओ आपका चक्कर कटना बंद नहीं होगा यू cannot stop your birth and death, that is a problem। जन्म मरण का जो चक्कर है उससे छुटकारा है नहीं संदर्भ में क्रमश संदर्भ में इसका विचार भी हम भागवत साक्षात्कार बोलकर छोटा सा किताब में बहुत सुंदर चैतन्य गौरी से निकाला था ठाकुर जी का कृपा से वो उसमें सारे हम बिन्दस्त कर दिया उसका जिस्ट कोई अगर इतना मोटा संदर्भ ना पढ़े पीति संदर्भ क्रमश संदर्भ कुछ भी ना पढ़े वो छोटा किताब को पढ़े तो पूरा आइडिया है स्केच क्या है क्रममुक्ति भागवत में बताया गया भागवत का प्रवचन में आता है शब्द मुक्ति क्रम ये सब विषय आता है शब्द मुक्ति क्रम दूसरा स्कंद में है बहुत सुंदर चर्चा होता है इसमें ब्रह्म तक आप चले जाओ तो वहां भी जाकर आपका कोई सियोरिटी नहीं है वहां भी आपका भजन बहुत खून सुंदर बने और जब जब तक ब्रह्मोलोक का स्थिति है तब तक आपका आगार वहां रहने का व्यवस्था हो तो वो ब्रह्मा अगर इसी स्थिति में है हिरण नगर ब्रह्मा नहीं बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं इंटेलिजेंट लोग महाराज हमने गर्ग संहिता में देखे हैं जो देवता लोगों को लेकर कितना सुंदर इंटेलिजेंट सब लड़का बहुत एजुकेटेड प्रश्न करते हैं महाराज हमने देखे हैं गर्ग संहिता में देवता लोगों को लेकर ब्रह्मा जी पूरा ब्रह्मांड कटाहो भेद जहाँ है चिन्मय जलराशि इस जगत में टपकते हैं गंगा उसको पार करके ऊपर गया और कारण सागर उसको पार करके ऊपर गया अब वो तो वो जो कारण जलराशि उसको पार करके गया ये कैसे संभव है ब्रह्मा का तो ब्रह्मा भी हाउ कैन उल व्हा सिद्धांत एक बाकी महाजन वक््य रूपकोषण पद पासी भागवत सिद्धांत पासी अन्य पुराण कन्फ्यूशिंग मैटर एट द सेम टाइम गर्वसंगीता बोलता भक्ति रक्षा करते गर मध्य विषय आज बहुग्रंथ कला अभ्यस मिसे बिकज यू आर फुल यू कैन नट रीड अ लट अफ बुक्स बहु सारे किताबा पढ़ने जाओ तो तोल वि इन कन्फ्यूशन समाधान तुम्हारा निकालेगा नहीं। निकाले। जिसका ऊपर प्रभुपाद गौर किशोर बाबा जी महाराज भक्ति ठाकुर गुरुवर्गो सारस्वत गौरियो गुरुवर्गो का पूर्ण कृपा हुआ है बहुत सारे शास्त्रों में गुस्त है बहुत बोल सकता स्टिल एक गुप्त सिद्धांत तो उसको बोलो वो बोल नहीं सकेगा उल्टा सिद्धांत तो बोलेगा उल्टा सिद्धांत तो बोलेगा प्रोपा जी ने बोले सिद्धांत तो कोई जिम्नेजियम में कोई जिम जिम्नास्टिक फिट्स नहीं हम जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक दिखाए को शरीर का व्यायाम करे ज्ञान की कसरत ये नहीं जिस सिद्धांत इसीलिए बताया गया जय कृष्ण तत्व सही गुरु है वो पूरा कोई सत्व तो नहीं पड़ा गौर बाबू जी मेरा बाहर अधिष्ठित थे लेकिन एक सिद्धांत पूछो तो एकदम परफेक्ट बता दे तो सिद्धांत क्या मुखस्त करके आएगा एक दफे शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर बहुपाल विमला प्रसाद जी गौरकिशोर दास महाराज का पास गए चार गुरु चरण दर्शन करने के लिए ओ महाराज इतना आनंद हुआ अमार प्रभु ऐसे चैन अमार प्रभु ऐसे चैन बोसुन बोसुन जैसे लगता है गुरु जी आया है गुरु जी आया है जैसे लगता है आसन में बैठा है एक श्लोक सुनने का इच्छा है आपका भागवत का एक श्लोक बताओ ना गौरकिशोर बाबाजी महाराज कह रहे विमला प्रसाद जी भागवत का एक सुंदर श्लोक बताएं अमर प्रभु इस श्लोक का थोड़ा व्याख्या सुना होना कृपा करके आप बड़ा सुंदर व्याख्या सुनाए वाह वाह बा कितना सुंदर व्याख्या अच्छा अमर प्रभु इस श्लोक का अगर ऐसा व्याख्या हो कैसा हो बोल के गोरकिशोर बाबा जी महाराज उस लोक का स्वयं व्याख्या शुरू किए हा महाराज आश्चर्य की बात है जब उस लोक का व्याख्या किए इतना समय तक भूपा जी ही वॉज जस्ट टाउंड हाउ इज इट पॉसिबल पीपल सेइंग गोरकिशोर बाबा इज नॉट वर्स इन स्क्रिप्चुरल एनालिसिस शास्त्रीय विचार में गौरकिशोर बाबाजी महाराज तो कैसे करेगा वो तो पढ़ा नहीं कुछ विमला प्रसाद जी हमारा सामने ऐसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं आश्चर्य की भावना गौरकिशोर और प्रभुपा जी दोनों ही साधारण आदमी नहीं है हमारा लिए बोले ये कैसा संभव है हम क्या देख रहे हैं गौरकिशोर बाबाजी महाराज जी ये श्लोकों का जो व्याख्या किया ये तो हमारा ए, जो बल्लाचार्य सी से लेकर सीधा स्वामीपाद किसी का व्याख्या में नहीं है स्टील हिज इज एक्सिलेंट को टीकाकरण व्याख्या से काछा खाची आसते पारे किंतु तो एक बार मिल प्र तो सब टीका पड़े प्रहुपाध जी के प्रभुपाद जी को किसी टीका पूछो ये इस का बारे में बल्लवाचार्य जी क्या लिखा वीर राघव क्या लिखा क्या लिखा, क्या लिखा? सीधा साईं पथ क्या लिखा सारे बता देंगे सब मुखुश्त है सब है अंदर में लेकिन विमला जी आश्चर्य हो गए कि ये जो व्याख्या है अभिनव व्याख्या कभी सुना नहीं लेकिन जो व्याख्या है हम निश्चित हैं। स्वयं कृष्ण इनका हृदय में बैठकर ये व्याख्या किए कृष्ण हिमसल सिटिंग इन द हार्ट ऑफ गौरकेश्वर बाबा जी महाराज दैट्स वाई दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन यूनिक एक्सप्लेनेशन एक्सलेंट पॉसिबल अदरवाइज नॉट पॉसिबल नहीं तो संभव नहीं हृदय में बैठा हुआ है नहीं तो संभव नहीं जब चैतन्य महाप्रभु का साथ सार्वभौम जो का जो श्लोक का व्याख्या हुआ था वेदांत का हमने पांच सात साल पहले नीलाचले वेदांत व्याख्या बोलकर छोटा सा कि इधर पहुंचता नहीं उधर ही बढ़ जाता ले जाता बहुत सुंदर किताब यहां भी होना चाहिए सुंदर मैंने चौतन मापू का साथ विचार है वो चौतन्य चो में डिटेल्स नहीं है उसको पहुपाध का विचार के द्वारा कहा से उठाकर हमने वो किताब को निकाला था एक्सलेंट किताब क्या क्या तर्क उठाया था सर्वमठी बाद में सारे जब व्याख्या हुआ जो का जो प्रवचन है पूरा बंद हो गया बाक़ बंद हो गया उन्होंने निर्णय कर लिया ये निश्चित है ये स्वयं कृष्ण है स्वयं कृष्ण छोड़ के अठारह किस्म का ये एक्सीलेंट व्याख्या ये हो ही नहीं सकता और सनातन गोसाई के सामने जो इकसठ किस्म का व्याख्या किए थे उसी श्लोक का उसी श्लोक का व्याख्या किया था न? तो सोनातन गोसाई बोले जो जहां साक्षात कृष्ण है उनके लिए क्या असंभव है कृष्ण के लिए कुछ असंभव है चैतन्य महापुर के लिए कोई असंभव है पंडित विद्या सही जो दिग्विजय पंडित वो भी तो वहां सम्मान गया वो संभव नहीं वो साक्षात सरस्वती बोले हमारा पति है पति के सामने हमारा डाल गलेगा क्या हम कुछ नहीं बोल सके इसलिए हम लज्जित बुरा मान मांगो जाओ उसका चरण तो में जाओ अद्वैत गुसाई जी के बारे में ये जो जो कहानी हमने बताया अद्वैत तो प्रकाश में निकाला था उसमें बहुत सारे हमारा सिद्धांत तो समाज में डाउट आता है लेकिन ये जो विचार इधर है इसमें कोई डाउट का कोई हमारा ख्याल से संभावना है नहीं क्योंकि देवी जी छाया देवी जब हमारा आप भक्ति रत्नकर में भी आता है गोपाल गुरु गोस्वामी को दंडवत करे कौन अबिराम ठाकुर जो सालग्राम सच्चा नहीं सालग्राम वो फूट जाए तो इसमें क्या शक है ये जो हमने कहानी बताया हो सके दूसरा कहानी बढ़ा चढ़ा कर, खींचतान करके व्याख्या किया होगा लेकिन इस जो विषय है इसमें तो हम सिद्धांतों का विचार जो है इसमें हमारा हृदय में लगता है ये गलत नहीं हो सकता जब अविराम साकूर नकली संग सालगाम को दंडवत करे वो अगर सालगाम सच्चा नहीं हो तो फाट जाएगा फाट और किसी को दंडवत करे वो दंडवत को सहन करने का भजन बल नहीं है तो वो भी मर जाए तो चैतन्य महाप्रभु सुना की आज गोपाल गुरु गोस्वामी क्योंकि गोपाल गुरु का नाम कैसे हुआ तो आप जानते हो वो सब हम बताएंगे नहीं समय कम है गोपाल गुरु जी चैतन्य महाप्र को बताए जीवन में सूता लगा के था लगाया था प्रभु शौच कर्म में जाओ तो भी देशकाल विचार तो नहीं है नाम कर नाम कभी भी कर सकता नाम के बारे में कोई विचार नहीं है कभी सोचो कर मे में जाओ खाओ भोजन कर कुछ भी करो नियमित स्मरण न काल नियमित स्मरण न काल इतदृश्य तब कृपा भगवान ममापी दुदैव मिद्री समिया नान राघा वो चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि ओबिराम ठाकुर गोपाल जी को जो महाप्रभु गुरु पाधि दिए उसको देखने के लिए जाएंगे गोपाल गुरु को देखने के लिए जाएं, दंडवध करेंगे अब सारा सच भक्त तो समाज आश्चर्य बोले कैसे करे भाई तो मर जाएगा बच्चा है चैतन्य तो महापो बोले कोई चिंता नहीं चुपचाप रहो जब अभीराम ठाकुर आए तो गोपाल को गोदी में लेकर बैठ गए चैतन्य तो महापो गोदी में बैठाया गोदी में बैठाया किसी संन्यासी को बच्चा गोदी में लेना माना है लेकिन ये साक्षात भगवान है इसका बारे में चिंता मत करो चैतन्य में वो साक्षात गोपाल गुरु को लेकर बैठ गए अभिनडक दंडवत के कुछ नहीं हुआ <coughs> साक्षात भगवान है तो अद्वैत तो गोसाई जी जब उधार आपका बड़े हुए नाना दर्शन आदि बहुत सुंदर वेद तो सारे एकदम आश्चर्य बच्चा है जो भी एक बार पढ़े महाविष्णुतारे एक ही साधारण बच्चा है सारे समाप्त कर लिया और शादी के लिए तैयार नहीं है पिता माता से हम शॉर्ट में बताते हैं डिटेल्स डिस्काशन हम नहीं करेंगे समय अल्प है वहां से पिता का इजाजत लेके शांतिपुर में आए शांतिपुर का किनारे शांतिपुर का किनारे आए वहां भी भागवत आदि वहां एक बड़ा भारी पंडित था भक्त तो है उनका सामने ये सब पढ़ा भी है बहुत सुंदर उपनिषद आदि सब कुछ उसके बाद पिताजी का इच्छा से निशिंग बहादुरी बोलकर एक सज्जन है भक्त है इनके दो कन्या श्री एक है सीता देवी दोनों को साथ परिणय हुआ तमाम दुनिया का जो उठपटांग सिद्धांत है इसके द्वारा बहुत सारे उठपटांग बोलते हैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया कोई छागल आदमी यूनिवर्सिटी में हम लोग तो जवाब देते हैं यूनिवर्सिटी का कोई उल्टा बाल्टा थीसिस निकले हम लोग हम लोग को जवाब देना पड़ता है तुम गौरी भजन समाज के बारे में कुछ नहीं जानते हो तुम कैसे थीसिस लिख दिया तुम भजन नहीं किया गौरी भजन समाज में अगर खाना पीना और पैसा आए और उठना बैठना ये भी काम हो गया तो छुट्टी हो जाएगा समाज गौड़ी समाज में जो पावरफुल गुरु वैष्णव है उन लोगों का पहला काम है उनको गुरु माना जाए गुरु माना जाए जब वो सिद्धांत खंडन करने का पावर उसके अंदर है आचार्य का पहला काम है पोपाजी ने बताया आचार्यों का पहला काम है विरुद्ध आप सिद्धांत को खंडन करके सुसिद्धांत को स्थापना करो उसका भक्ति के द्वारा जितना आदमी उसका चरण में आश्रय करे सारे भक्ति का मार्ग पर चलना शुरू कर दे जो कोई ऐसे इलेक्शन करके कर दिया बस आचार्य ऐसा नहीं होता आचार्यों का बारे में बोला गया ये ए गॉडमेट ईश्वर स्वयं आचार्य भेजते हैं इसका लड़का है आते आचार्य मना दे ऐसा नहीं होगा महाराज ऐसा नहीं होता कभी हम लोग सिद्धांतों में देखे हैं किसी सदगुरु ने किसी शिष्यों को वो आचार्य जो बनना चाहा और गुरु बोला उसका गुरु बनने का इच्छा ठीक गुरु बना दे जा गुरुजी जी का अंदर में इच्छा नहीं था हम नाम नहीं बताएंगे उसमें बहुत हंगामा मच जाएगा हंगामा मज्जा हमने नाम नहीं बताएंगे इतना बड़ा सदगुरु है वो गुरु उसको गुरु का आसन में बैठा दिया गुरु जी जीते जी प्रोकट होते तो फिर हो नरक का रास्ता प्रस्तुत किया वो तो खुद का भजन नहीं किया सत्यनाश किया और जो लोग उसका पीछे हैं उसका भी सत्यनाश हो गया समझा मेरा बात उसको गुरु का आसन में बैठा दिया और हम लोग भी पूजा करने के लिए जाएंगे उसको गुरु के आसन में बैठा दिया चलो लेकिन होता नहीं ऐसा गुरु स्वयं प्रकाश वस्तु है गुरु स्वयं प्रकाश वस्तु कि साधारण कुछ नहीं है लेकिन ये सब सिद्धांतों आजकल चर्चा करना बंद हो गया ये सब चर्चा नहीं कर बहुत कम होता है तो गोसाई जी ये दोनों अपराखित जगत का जो शक्तियां दो शक्ति परिणय की इनमें से श्री देवी जो है इनका बारे में कम सुनने को मिलता है और आपका सीता देवी का बारे में जिसको जोग माया बोला जाता है इसका बारे में ज्यादा सुनने को मिलता है अद्वित गोसाई को सुने हैं छह लड़का हुआ छह लड़का में आपका अच्युतानंदो गोपाल आदि जो हैं ये तीन लड़का अद्वित गोसाई का अनुवर्तन किए अद्वैत गोसाई का सिद्धांतों अद्वित गोसाई को एकदम अर्चन करते थे पूजा भूत लेकिन बागी तीन लड़का मार्तो रघुनान गोसाई का जो मार्ग है उसी का मापिक उसी का रास्ता में गया बस उन्होंने भक्ति का रास्ता छोड़ दिया आम आदमियों में ये प्रश्नों आता है बहुत सारे वेदांतों का यह सब चर्चा आ जाएगा उस समय कम है आप बहुत आदमी प्रश्न करते हैं महाराज आप अभी बोले हो अद्वैत गोसाई महाविष्णु का होता अब कैसे हो सकता है कि किसाई का तीन लड़का भक्ति मार्ग में गया तीन लड़का भक्तिहीन हो गया कैसे संभव है इसका बारे में दो श्लोक का चर्चा प्रभुपाद जी के परम केशव गोशी महाराज ये सब करते थे बहुत सुंदर एक है जो जड़ जगत का जो सृष्टि हुआ है कहां से हुआ है? असतो सदजा ये असतो सदजा ये फिर इसका बाद जो श्लोक है उसको पाठ नहीं करता तो उल्टो हो जाएगा जो असत जो वस्तु तुम्हारा दृष्टि में जो असत है सत है लेकिन एक परमसो का स्थिति है उसका दृष्टि में तो ये नहीं रहेगा जहां जहां नित्य पड़े तहां किश्नोरेगा द्वैते भद्रा भद्रो सब मनोधर्मो यही भालो यही मंदो यमो लेकिन अभी नहीं जब कोई गुरु का काम करे जब कोई गुरु का काम करे सदगुरु का काम उसका काम क्या है शिष्यों को बताए उधर मत जाओ वो भक्तिहीन हो जाओगे इधर जाओगे तो पतन हो जाएगा बोलता नहीं लेकिन परमंशों का तो स्थिति ऐसा नहीं सब ठीक देखता है है ना इसीलिए तुलसीदास जी ने बताया था सदगुरु मेले भेद बतामे ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छोटे जब आख करे प्रवेश ये जो भेद बतामे इसमें जड़ जगत का आदमी अगर उल्टा व्याख्या करे भेद भेदभाव करे ये नहीं भेद बताए मतलब ये भक्ति का रास्ता है ये अभक्ति का रास्ता है भक्ति से अभक्ति को छांटकर देखा नहीं जाए ये रोशनी है उजाला है ये अंधेरा है दोनों का फर्क अगर तुम्हारा दिल में प्रतीत ना हो हाउ यू कैन चॉइस देट यू शुड रान दिश वे तुम्हारा भावना में यही पार्थक्य नहीं है कौन उजाला है कौन अंधेरा है कौन अज्ञान है को ज्ञान है ये कौन बताएगा हमको गुरुजी बताए लेकिन आप तो बोलते हो परमशोशील भक्ति प्रमोदपुरी को सिम वो कैसे बताए भेद विदिष्टि तो उसका है ही नहीं <coughs> तो ये है जब ये परमशो स्थिति में है परवंश का बारे में काले श्लोक घर में बताया था ज्ञान अनुष्ठो विरोक्तो व मद भक्तो व अनपेक्षक सलिंगानम चरित अविधि दे आर बियॉन्ड एनी रूल्स एंड रेगुलेशन जरा परमश को विधि निषेधा तारा विधि निषेध पालन करने का बहाना करता है क्योंकि वह अगर विधि निषेध ना करे तुम बोलेगे महाराज भी आरती नहीं दर्शन के तो हम ही नहीं करेंगे तो छुप छुपा कर महाराज जी का जिंदगी देखो वो तुम्हारा उठने का पहले उसका आरोती हो जाता परिक्रमा हो जाता मानस में अर्चन हो जाता सब हो जाता जायरा दे सब हो जाता उसका उठने का पहले और प्रतिष्ठित वैष्णव में देखा जाए मंदिर में किसी भजन अंग का वो पालन नहीं करते उसको दोष नहीं होगा किसी भजन अंग उसका लिए संभव होता नहीं किसी काम में फंसा हुआ भजन उसका लिए दोष नहीं होगा लेकिन हमारा गुरुवर्ग ने इच्छा करके ये सब पालन करने का व्यवस्था की क्यों वो अगर पालन करे तो बाकी लोग करेगा वो नहीं करे तो करेगा नहीं तो ये असतो सदजायते और वो जो चैतन्य चौतन्य चौरचाम दैत्य भद्रा भद्र सब मनोधरो जो बताया ये भगवान का माया ही है भगवान अद्वैत तो गुसाई क्यों अद्वैत तो गोसाई तो का तीन लड़का भक्तिहीन हुआ तो वो कैसे महाविष्णु है हमारा जो पागल है है इसका जन्म कहां से हुआ सभी तो महाविष्णु से आए महाविष्णु से तो चराचर ब्रह्मांड और सब कुछ महाविष्णु से तो फिर अद्वैत गोसाई को एक एक तरफ महाविष्णु बोला जाता इसका चर्चा पहले करें क्योंकि आपका चिंतन है इसका विषय में अद्वैत गोसाई के एक तरफ महाविष्णु का अवतार बोला हम नहीं बोलते अद्वैत गोसाई जी श्री स्तोत्रम जो किए हैं इसमें अद्वित गोसाई साक्षात निजे लिखे अपने आप लिखे जब वो श्लोक रत्नवाला में है पहला श्लोक गौरांग महाप्र का प्रत्यंग वर्णन श्लोक है ना उसमें जो अद्वैत गोसाई साक्षात तो अद्वैत गोसाई लिखे हैं और स्तोत्व तो जब समाप्त तो हो जाए तब तो उधर अद्वैत गोसाई जी आ, अपने को नित्यानंद से अभिन्न बताया नित्यानंद से भिन्न नहीं है सही बात है नित्यानंद जो सिद्धांत तो बोलने चाह रहा था अब घूम गया बातों बातों में उसको पहले बता दे गर्गो में महाराज आया कैसे देवता लोगों को लेके ब्रह्मा जी वहां गया जबकि ब्रह्मा जी भगवान का चरण का दर्शन होना भी मुश्किल है तो हम बड़ा मजा आया इतना सुंदर सिद्धांत तो पूछा है बड़ा प्यार किया उसको बोले तुम्हारा दिमाग तो बहुत सार्फ है तुमने बोले देखो बेटा वो उसमें दो तीन बुष्टों में झगड़ा लग गया और इसरा में आने का पहले हुआ भाइ इंटेलिजेंट बड़ा नौकरी करता है यंग लड़का बहुत सुंदर बोले दो तीन बुष्टियों में झगड़ा लग गया बोले नहीं तेरा बात ठीक नहीं बोलते तेरा बात ठीक ऐसा हो गया तो मेरा पास एक प्रश्न किया बोले देखो तुमने शायद ये सुने होंगे जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा और उच्च कोटि जीव जीव कोटि उच्च कोटि जो ब्रह्मा है वो दोनों हा महाराज सुने हैं तो जो ब्रह्मा में तो लिखा है वो जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अर्थात जिस कल्प में किसी जीवात्मा उच्च कोटि जीव नहीं मिला जिसको ब्रह्मा का पद दिया जाए तब भगवान स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप धारण करते करके सृष्टि का काम करते वो ब्रह्मा अच्छा महाराज ये समाधान हुआ ठीक है ये तो ठीक है सिद्धांत लेकिन देवता का बारे में जो बताया वो क्या करे वो देवता भी जैसे बामो आदि जो देवता देवता कुल में जन्म हुए लेकिन देवता नहीं है साक्षात भगवान जैसे वो आपका भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होने का पहले बोले हा अयो हे बो जितना सारे देवता का स्त्री वो सब जन बोजो कुल में ये जो जो दुकुल में अवीर बाबू हम आ रहा है ये सब श्लोकों का व्याख्या भागवत का पक्का विचार सुनो तो इसमें आएगा बाजार का विचार सुनो तो कर नहीं सकेगा बहुत सूरतल बोल के मुखोश बोल देगा लेकिन आएगा ना ये सब विचार को प्रस्तुत नहीं करे किसी वैष्णवों को जानना चाहूं उसका ऊपर की हुआ कि नहीं तो उसको जो जो श्लोकों को लेकर बड़ा भारी तर्क उठता है जो सिद्धांतों जो भगवान का लीला को लेकर बाजार में एकदम उत्पटंग चलता है वो श्लोकों को व्याख्या करने के लिए वो विष्णु को बैठा अब देखोगे वो व्याख्या करता है, एक पंडित व्याख्या करते वस्ताहरण का व्याख्या वो करेगा दो घंटा और सुनने के बाद अब पागल हो जाओगे महाराज बाजार का लोग वस्ताहरण लीला व्याख्या करते हैं और गुरु वैष्णव का पास सुनने को मिलता है इतना सुंदर कितना सुंदर देखो और इन लोगों का मुख में सुनने के काम जागृत होगा इधर में लेकिन वो वैष्णव का प्रतिष्ठित वैष्णव सुनो तो काम तो दूर की बात है आपको अप, अपना ऊपर धिक्कार आएगा धिक्कार शरम आएगा अरे हमने इतना दिन तक ये वस्तावरण लीला को ऐसा सोचा था छी छी छी छी ये लीला आएगी इसको बोलता है गुरु वैष्णव इसके साथ जगत का पंडित का पार्थक्य है इतना बड़ा पार्थक जो उसको मापने जाओ फिर भी अपराध हो जाएगा हो होगा नहीं तो वो जो देवता हैं, देवकुल में अविभव हुए हैं वो सब देवता को लेके गया थे उसमें क्या असुविधा क्या है तो यही है भगवान उसमें कोई असुविधा नहीं तो अद्वैत तो गोसाई जो हैं, अद्वैत तो गोसाई कारम सागर बीरोजा पार करके आपको जाना है कहा जाना है जब ब्रह्मा ब्रह्मा का लोक उधर से भी आपका भजन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा लोक ओ ब्रह्मा का भी भजन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा का साथ भी आपका क्रम मुक्ति जो है ब्रह्मा का साथ मुक्ति हो सकता अगर ब्रह्मा उल्टा बल्टा कर दिया तो होगा नहीं क्रम मुक्ति और शब्द मुक्ति में तो डायरेक्ट चला जाए पूरा गोप का स्थिति दिखाया था कैसे कैसे एक एक लोक में जाके वहां मजा नहीं लग रहा है कोपो कुमार ब्रजवासी सनातन गोसाई जी लिखे है वृद्ध भगवत में सुंदर कैसा कैसा ऊपर लोग जा रहे हैं कामाख्या देवी जोगमाया उनको दसाक्षर मंत्र दिए गोपाल मंत्र उनको जब करती तो सिख दीवा कितना सुंदर अब वृंदावन का केसी घाट का सामने गुरु मंत्र दिया एक दिया ना हाँ कितना सुंदर विचार है आश्चर्य की बात है वो एक एक वो सोचा कि हम देखते चले टेस्ट लेते चले कैसा धीरे धीरे बीरोजा जो बीरजा जो नदी है बीरजा उसका इस पार उस पर देखा नहीं जाता अनंत जलराशि बीरोजा इसका ये जो शब्द है इसका माने है विगतो राजा अर्थात जीवात्मा धोत्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम नमंचती धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम जो धौतात्मा हो गया वो कृष्ण चरण छोड़ेगा क्या कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसमें ही है ज्ञान कसाई कर्म कसाई सारे निकल जाएंगे कुछ नहीं रहेगा ज्ञान कसाई कर्म कसाई सारे धोत हो गया निर्मल हो क एकदम बिजा पार कर बिरजा में धोतो होगा जो उसका ऊपर जाओगे शुद्ध सत भूमिका में उत्तीर्ण जीव ब्रह्म ज्योति को दर्शन करेगा पहले जब वो बिरोजा को पार करोगे पार करके कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा ब्रह्म ज्योति दिखेगा चारो लाइट करोड़ों सूर्य उठा है लेकिन जलन नहीं है करोड़ सूर्यो जैसा उठा है लाइट है आपको को चक्को ऐसा लगेगा लेकिन उससे जलन नहीं है इतना सुंदर स्निग्धरो है फिर उसको काट करके पेनिट्रेट करके ऊपर जाओ तो देखो कि सदाशिवलोक सदाशिवी तो, तो गोसाई जोगमाया सीता देवी के साथ उदार विराजमान है वो सदाशिवलोक का विचार बताया गोस्वामियों ने बोले ये वैकुंठ का वैकुंठ ही है वैकुंठ का एक प्रकोष्ठ है ये सदाशिव का जो छाया गिरा है इस जगत में ये जो कैलाश पति शिव जी जिसका आराधना जगत का आदमी करते हैं हम लोग क्या जगत का शंकर जी का आराधना करें गोपेश्वर में गोपेश्वर कौन है सदाशिव है तारकेश्वर जो है मंगला में वो भी सदाशिव है सिद्धांत तो देगा भक्ति मेहनत ठाकुर जी को कीपा की भक्ति मेहनत ठाकुर का आदेश किए तुमने निश्चय कर लिया कि तुम नौकरी चौकरी सब इस्ता दे के तुम जाओगे वृंदावन में और तुम्हारा सामने जो गुप्त वृंदावन है गोरधाम जिसका अपार कीपा जो है वो जगत को दिलाने का व्यवस्था नहीं करोगे प्रकट नहीं करोगे बोला वक्त में ठगो रात को, को सोया था वह आश्चर्य बात है क्या बात है शंकर जी का आदेश हुआ सदाशिव का मत जाओ इधर रहो तो देखो जिंदगी में भक्ति मनो ठाकुर पोपा जी वृंदावन में आए थे भजन किए भी है लेकिन चले गए भजन किए लेकिन चले गए रहा नहीं राधा कुंड का किनारे हमारा मापिक बद्ध जीवों का बास होना मतलब सत्यानाश हो जाएगा राधा कुंड का सहारा में बास करना ये तो गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज का गौरकिशोर बाबाजी महाराज का बारे में जगत का आदमी विमला प्रसाद को अपमान करने अपमान करने के लिए देख गुरु जी का कोई आश्रम ही नहीं पार्टी नहीं है आपका गुरु जी का वास कहाँ है सिपाट कहाँ है अपमान करने के लिए जैसे वो अपमानित हो जाए क्योंकि गौरकिशोर बाबाजी महाराज का कोई सिपाठ नहीं था गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज का तो सिपाठ नहीं था इसको अपमान करने के लिए विमला प्रसाद को पूछा गया महाराज ये बताओ कि आपका गुरुजी का सिपाट कहा है सिपाट सिट है? क्या बताएगा पोपा जी विमला प्रसाद एकदम एकदम एकदम लायन का माफिक बताए कि हमारा गुरुजी का नित्य बसती है राधा रानी का चरण कमल में राधा कुंड के किनारे संप्रति वो कुलियाद्वीप में अवस्थान कर रहे हैं ऐसा करके जवाब दिया तो श्रीपाठ कहा है वार्षोभानु भी विश्वभानु नंदिनी इनके चरण कमल में राधा कुंड में किनारे में हमारा गुरुजी जी का नित्यवास है लेकिन संप्रति वो कुलियाद्वीप में अवस्थित अब क्या जवाब दिया बोलो क्या जवाब इसको बोलता है शिष्य गुरु का जो अपराकित सम्मान तो है तो है ही लेकिन नालायक शिष्य क्या करता है गुरुजी का अपराकित सम्मान विदेश जाकर फालतू काम करके अपना सम्मान को खराब करते गुरुजी का नाम को खराब करते एक सदगुरु का सत का, का आचरण देख के अब हैरान हो जाओगे आपको अंदर में प्रश्न आएगा ये किसका शिष्य है कोई नहीं जानता उसका परिजन है कथा सुनने का बोले ये किसका शिष्य है इसका नाम क्या है महाराज कहां है प्रश्न आएगा अगर हमारा वृंदावन का जाने माने जो पंडित सब हरिकथा बोलते हैं और भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई हरिकाथा बोले और मिदुल कृष्ण जी अगर हरिकथा बोले किसका सामने ज्यादा लोग जाएगा बोलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई पोपाध हरिकथा बोल रहे हम मिदुल कृष्ण शास्त्री जी हरिकथा बोले हमारा किसी का अपमान करने का इच्छा नहीं है सबको के चरण में दंड लेकिन किसका सामने ज्यादा आदमी जाएगा ये बताओ किसका सामने स्वाभाविक उसका सामने जाएगा हरिकथा वास्तव क्या है जड़जगत का शब्द क्या है इसका भेद आपको समझ में नहीं आएगा ये समझ में आपको नहीं आएगा इसीलिए उधर आदमी जाएगा क्योंकि ज्वेलरी शॉप में इतना बड़ा हीरे जबरद जब बिक्री होता है उसी दुकान पे सारा दिन में दो तीन आदमी आ सकता है उसमें ही मल हो जाए बड़ा बड़ा गाड़ी का शोरूम लगा के बैठा है ना सफारी तो बहुत सारे सारा दिन में ये भी हो सकता है दो तीन दिन में कोई कस्टमर नहीं आए लेकिन एक दिन कस्टमर आएंगे तो उसमें हो जाएगा उसका हुआ ना लेकिन तेल मसाले का जो ग्रोसर शॉप है वहां ज्यादातर आदमी जाएगा क्योंकि डेली ने नी, नीमक चाहिए राम रस ये हल्दी चाहिए हल्दी चाहिए ये चाहिए इसका लिए ज्यादा भीड़ होगा तो जितना सारे कीमती चीज बिक्री हुआ जहां वहां स्वाभाविक ज्यादा भीड़ ही होगा कीमती चीजें उसमें कम भी होगा प्रोपात जी का प्रवचन सुनने वाले बहुत कम था अंडफुल ऑफ पीपुल कुड अंडरस्टैंड प्रभुपात वन डे वन बिग प्रोफेसर फ्रॉम मथुरा पुटेड वन क्वेश्चन बिफोर प्रभुपात जी प्रभुपात के सामने एक क्वेश्चन रखा था प्रभुपात जी आपका प्रवचन इतना तगड़ा है कि खून गर्म हो जाता लेकिन आपका भाषा समझ में नहीं आता आप थोड़ा नीचा होके हमारा स्टैंडर्ड जो है हमारा जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड में उतर कर थोड़ा बात बोलो तो हम जैसा बच्चा समझ सके पोपाजी ने मुस्कुराया प्रवचन का बात प्रभुषण पोपाज ने मुस्कुराया अब पवो और वही प्रोफेसर का और निगाह देते हुए हंसते हुए बोला अच्छा अगर ऐसा हुए जो वक्ता नीचे में उतर कर, हरी कथा ना बोलकर श्रोताओं को धीरे धीरे कृपा करके ऊपर ले जाए और ऊपर का कथा सुनाए ये अच्छा कि वो अच्छा है वो तो घबरा गया वेरी फैंटास्टिक सिद्धांत वो बात बोले अगर श्रोता का स्टैंडर्ड में हम उतर के बात ना बोले अगर श्रोता को कृपा करके वक्ता का प्रवोचन का कितना गहराई है उसको समझने का काबिल कर दे कृपा करके ये अच्छा कि अच्छा वो तो चुप हो गया प्रोफेसर चुप हो गया तो बड़ा आभार अच्छा सिद्धांत तो बोला सदगुरु तो यही करता है ना हम जिंदगी में बेंगोली लैंग्वेज में इतना वीक था अंग्रेजी मेरा थोड़ा अच्छा था बेंगाली अपना जिंदगी में बता कितना वीक था और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट था कभी सोचा ही नहीं कि बंगला लिखना आएगा जब गुरु का किपा आया तो कैसे कैसे पेंसिल लिखा निकालता है ये इसमें हम सोचे कि हम करता है तो हम गया गुरुजी का पूर्ण कीपा है गुरुजी का कीपा के द्वारा ही ये संभव है मेरा बस का काम नहीं है अब आदमी सोचते है कि हम बराबर ये है वो है लेखक है लेकिन ये नहीं तो देखो विचार करके अद्वैत तो गोस्वाई जी का बारे में बोलने जाए तो ये छोटी सी समय में हम क्या करें कुछ नहीं कर सके तो औद्वैत तो गुसाई के बारे में और आरती का टाइम हो रहा है दो मिनट में बता दें महाविष्णु जो जगत कर्ता बोला है आपने गीता में भी सुने हो एक बात मायाधक्षे न प्रकृति स्वेत चरा हमारा प्रिंसिपल शिप में जगत प्रशुभ करता है सारे इसमें एक क्वेश्चन है भगवान महाविष्णु जो भगवान महाविष्णु का रूप में शास्त्रों का विचार है चौतन्य चौत तो में व्याख्या है महाविष्णु क्या करते हैं अपना दृष्टि के द्वारा अनंत जीव राशि पूर्व कल्प का जितना सारे जीव राशि को ये माया का गर्भ में फेंक देते हैं महत्व का नाम सुने हो कभी शब्द सुने हो महत्व प्रकृति प्रधान ये सब शब्दों सुने हो भागवत का एनालिटिकल व्याख्या हो तो आपको समझ में आएगा नहीं तो होगा नहीं ऊपर ऊपर आदमी पब्लिक जला हो जाएगा कुछ नहीं होगा ये महत्व से पूरा सृष्टि का व्यवस्था हुआ कैसे कैसे सतो रजो गुण का इसका रिएक्शन हुआ उससे आधिकारिक देवता हुआ इंद्रियों सब प्रकट हुआ बहुत सारे विचार है भागवत का एक एक करके विचार सुनो तो समझ में आएगा यू आर वेरी इंटेलिजेंट समझ में आएगा तो उसमें महाविष्णु जो है महाविष्णु इखंड करता खाली दृष्टि के द्वारा चित चित जो विषय है उसको इंजर्ट करते हैं और जो ये सृष्टि रचना के लिए जो मैटर मैटर मैटर एंड एंटी मैटर साइंटिस्ट लोग का ये विचार में आता है आर टू थिंग्स वैज्ञानिक लोग ये एकदम स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया भले रात है तो दिन है अच्छा है तो बुरा है जो भी चीज है उसका एगेंस्ट विपरीत शब्द होता है इसमें मैटर जो हमने विचार करता है विज्ञान विज्ञान में तो मैटर का साथ साथ एंटी मैटर का एग्जिस्टेंस भी संभव है इट इज पॉसिबल हंड्रेड परसेंट वी कैन नॉट फील इट वेरी एक्ट हंड्रेड परसेंट पॉसिबल वैज्ञानिक लोगों ने स्वीकार किया जो एंटी मैटर है चिन्हय है विषय ये विषय में महाविष्णु सहायता करता है और जो वस्तु है ये जो वस्तु है सारे मैटर दिख रहा है हमारा शोरी तुम्हारा सब अद्वैत तो गुस् जो है महाविष्णु के साथ अभिन्न है सदाशिव महाविष्णु जगत करता मायाया जो सृज मायाया जो सृज माया के आश्रय लेकर जो ये जगत का जो सृष्टि का विषय में सहायता करे उसमें जो मैटर है वस्तु है इसका सहयोग कौन करता है ये वस्तु भी जब एकदम कुछ नहीं है जगत में तब यह वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा इसमें विचार भागवत का सेकेंड कैंडो थर्ड कैंडो विचार करो तो इसमें सृष्टि का समय में जो फोल्डिंग मैटर्स जैसे खोल जाता है धीरे धीरे एक्सपेंशन सृष्टि समय जब मन खुले जाए आज जो जख महाप्रलये तक एक गुणा बोले एकटाते सबमार्च करते करते विपरीत ठीक करते करते सबमार्च करबिंदुते पॉइंटेड हो जाए बुझे गल कि सृष्टि जो प्रलय सब शेषे जन तक कि खाली महा एका थे तक तो देखते पाबेना सम्भव है ये सब जरा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है ओलो आ पास ये कथा बोले विश्वास करेगा हम अगर बोले इतना छोटा सा बल तुमको दिया जाएगा तुम वो बल को उठाकर एक जगह से दूसरा जगह ले सकते हो इफ यू आर इंटेलिजेंट फार्ष्ट यू कैन पुट क्वेश्चन बिफोर मी व्हाट इज दैट मैटर इज वो वस्तु कौन सी है यत तो बड़ो एक बल तुम्हार हाथ दिए बोलो पासे रेखे ए ये बल्ट के तुम सर जो पुम जदि बुद्धिमान हो फार्ष्ट तुम्हें क्वेश्चन करो वस्तु की वस्तु और बोका हलो बोल एटुकू ब पूरा जगत देखियो जितना सारे जगत है इसका एवरेज डेंसिटी है जो फिजिक्स पर आये जानता है बहुत हायर फिजिक्स ये सारे जगत का एक एवरेज ये पृथ्वी का एक एवरेज डेंसिटी है ये अगर धीरे धीरे बैक में आ जाए डेंसिटी बढ़ते चले वॉल्यूम छोटा हो जाए पूरा पृथ्वी पूरा पृथ्वी को हम कैलकुलेशन करके मैथ Scientist लोगों को दिखा दे पुरो पृथ्वी को एक पॉइंट में आ जाए पुरो पृथ्वी पॉइंट सब सृष्टि चले आस डेंसिटी टेंस टू तो इनफिनिटी इफ डेंसिटी टेंस टू तो इनफिनिटी वॉल्यूम तो जीरो ये सब बारे में चर्चा होने का समय आपने नहीं दिए हो आरती का समय हो गया जाओ आरती का तैयारी करो जाओ चलो हमारा का ऐसा करते तो अपराध नहीं होता है माधव गुस्से माया गुरु जी टाइम में आरती भी बोलते आरतीवाद होगा यही तो आरती हो रहा है देखा प्रोफेशन चल रहा है आरती आरतीवाद होगा अपराध नहीं होता इसमें जो भी है आज यहाँ विश्राम दे बहुत बोलने का इच्छा था लेकिन कभी अगर समय मिले तो चर्चा हो सकता और द्वित गोसाई जी के बारे में आज यहाँ तक ही विश्राम दे और द्वित गोसाई जी का एक एक साल एक एक समय एक एक जगह जो चर्चा होता है एक एक किस्म का अलग अलग किस्म का सुंदर आज यहाँ तक रहे वांछा कल्प दुर्वश्य कृपा सिंध व्यवस्था पथितान पावन गोविष्न